नमस्कार आप आप 90.4 संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है और फिर से आज हमारे साथ देवेंद्र जी हैं जिनके साथ हम संगीत की बहुत सारी बातें हम करते आ रहे हैं और हर एपिसोड में कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश हमारी जारी है और पिछले एपिसोड में हमने देखा की वाद्य तंत्र कौन कौन से हैं वाद्य के प्रकार कौन कौन से हैं और वादक के गुण और उसके दोष क्या क्या है वो हमने सुना तो चलिए उसी से आगे आज हम देखेंगे कि हारमोनियम क्योंकि अब तक हमने तबला और गिटार को छुआ उसके बाद हम अभी आज आ रहे हैं हारमोनियम पे हारमोनियम के साथ हारमोनियम की जो कहानी है वो आज के दौर में हम आपको सुनाना चाहेंगे की हारमोनियम की उत्पत्ति के बारे में कुछ खास बातें हैं जो हम आज के क्षेत्र में देवेंद्र जी से जानेंगे तो आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र <laughs> तो जी का आज के शो थैंक यू तो देवेंद्र जी बताइए कि हारमोनियम की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई हारमोनियम की सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा गिटार में आपने जैसे मैंने बताता है कोट पैटर्न के तो हारमोनियम में भी यही है कि एक स्वर को साथ में बजाना एक स्वर के साथ में उसका जो सुमेल जो स्वर जो कहलाता है वो साथ में बजाना ये दोनों को मिलाना है एक होता है मेलोडी जिसमें एक एक स्वर को बजाया जाता है जी, एक जी, होता है हारमोनियम जिसमें एक साथ में दो स्वर बस दो स्वर तीन स्वर ये साथ में बजाया जाता है जो सुमेल स्वर कहलाते हैं मिक्स में बजाना तो सबसे जो जरूरत जब इसकी पड़ी तो ये हारमोनियम की उत्पत्ति का विचार आया जैसे की सा और रे और इन्हों अगर मिलाया जाए तो वो थोड़ी अटपटी आवाज आती है सुमेल नहीं है वहाँ पर और सा और ग इन दोनों को मिलाया जाता है तो वो सुमेल स्वर कहलाता है ग और यानी एक स्वर को छोड़ दिया म बीच में छोड़ दिया तो सुमेल स्वर कहलाता है रे और मंत्र सब तक का है इन दोनों को मिला बीच का सा हटा दिया तो वो सुमेल स्वर हुआ इसी प्रकार से जैसे कि आपने पूछा कि हारमोनियम जो है ये पाश्चात्य पाश्चात्य एक तरह से मैं इसे विदेशी जो उनका जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ अच्छा अच्छा जर्मनी के फेडेज बुशमैन करकर थे उन्होंने सबसे पहले तो एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका 1820 में वो उन्होंने उस वाद्य यंत्र को सबसे पहले तो उसकी शुरुआत हुई उसके बाद में 1821 के अंदर माउथ ऑर्गन माउथ ऑर्गन से ज़्यादातर लोग परिचित भी है तो उसका जन्म हुआ और माउथ ऑर्गन में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे अंदर की तरफ पत्तियाँ होती है और वो अपने मुख के द्वारा जब उसमें हवा दी जाती है तो वो बसता है या तो हवा को अंदर की तरफ खींचते बाहर की तरफ छोड़ते तब वो बसता है माउथ ऑर्गन भी ये है फिर धीरे धीरे इसमें सुधार आते आते अपने वहां पर जैसे कि ये चंग बजाते हैं जिसमें एक पत्ती होती है ये पक्षियों को उड़ाने के लिए मुंह में रखते हैं और फिर उसमें फूक मारते हैं और वो एक पत्ती हिलती है तो बस वो क्या वो हारमोनियम भी, भी है वैसा के वैसा ही है हारमोनियम के अंदर एक धमन के द्वारा उसमें हवा भरी जाती है और वो जब पत्ती की जो है उस वहाँ पर जो बटन है उसे आप छेड़ते हैं तो पत्ती अपनी जगह से हवा को बाहर निकालती है और उससे फिर जो ती है पत्ती उससे जो हवा है जो सूर्य जो है वो एकदम परफेक्ट आता है तो ये पत्ती के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण वही फेरेज बुशमैन की जैसे इन्होंने एक तो एक का दूसरा माउथ ऑर्गन और, और तीसरा ये हारमोनियम का भी इन्होंने किया हुआ है। तो ये जर्मनी की इनका जन्म हुआ है हारमोनियम का जैसे कि अभी हारमोनियम का बता, तो सबसे पहले जो कोड इंस्ट्रूमेंट का जो पर्सन आता है भाई कोड इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो वो भी विदेशी है वो गिटार है जिसमें एक साथ में जैसे कि गिटार के बारे में पहले बता चुका है कि एक साथ में उसमें तीन चार स्वर बजाए जाते हैं सुमेल जो स्वर होते हैं वो बजाया जाता है सबसे पहला जो है वो गिटार है उसके बाद में ये हारमोनियम अच्छा ऐसा जैसे कि गिटार के अंदर मंत्र सप्तक से अति मंत्र की तरफ जाना हो तो प्रॉब्लम होती है और ये इसकी जो अगर पत्ती को जिस हिसाब से भी आप ढालोगे उस तरफ से ये कोई कहता है भाई खरज का हारमोनियम है कोई कहता है तार का हारमोनियम तो वो हारमोनियम के प्रकार इसी तरह से वो बने हुए कैसे पत्ती को किस प्रकार से अपने ढाला हुआ है उसके हिसाब से कोई से कहता है कि खरच का है कोई कहता है तार का है तो ये थोड़ा जो पत्तियों के हिसाब से इसमें अलग अलग है और दूसरा जैसे कि जो पुराने लोग है वो एक हारमोनियम ऐसा आता था जैसे दोनों हाथों से प्ले करते थे और जो धमन का जो काम था वो अपने पाँव से जो एक कुर्सी के ऊपर बैठ और जैसे अभी के लोग जो ऑर्गन बजा रहे हैं वैसे कि वैसे हारमोनियम बजाया जाता है जो धमन जो था वो पाँव के द्वारा दिया जाता है तो हवा जो दी जाती थी वो पाँव के द्वारा तो वो ऊपर बैठ कर और फिर बजाया जाता था और धीरे धीरे ये जैसे जैसे कहते हैं ना भाई शॉर्ट <laughs> शॉर्ट के हिसाब से अब वो छोटा होता है छोटा होता गया अब हाथ के ऊपर ही आ गया पूरा पूरा <laughs> यानी कि एक हाथ से उसे हवा भरी जाती है और दूसरे हाथ से उसे प्ले किया <laughs> जाता है इस तरह से <laughs> शुरुआत हुई गिटार से नहीं इसमें मैंने जैसे बताया ना अपने वहां पर जो पैटर्न जो चलता है वो मेलोडी के हिसाब से चलता है अच्छा अच्छा जैसे बाँसुरी है तो बांसुरी के अंदर दो स्वर एक साथ में कैसे बजाना उसमें खुले खुल्ले स्वरिय आएंगे अपने वहाँ पर जो सितार है तो सितार के अंदर जो सुमेल स्वर है वो बजा जा सकते है लेकिन मेन जो काम है वो एक तार का ही चलता है उसमें गिटार के अंदर जो पाश्चात्य के अंदर वो मेलोडी के ये हारमोनी जो है उसको महत्व वहाँ पर ज़्यादा देते हैं तो एक साथ में जो स्वर बजाने की बारी आती है तो सबसे पहले जो गिटार का जो हारमोनी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले गिटार की शुरुआत होती है जिसमें एक साथ में सारे के सारे, सारे स्वर बजाए जाते तो देखा आपने कि किस तरह से फेडिस बुश ने अठारह में विशेष तौर पर ऑर्गन्स के निर्माण उन्होंने किए म्यूजिक सिस्टम का और उसमें सबसे पहले उन्होंने 1820 के अंदर उन्होंने बनाया आ, वो क्या चीज है Accordion एक इंस्ट्रूमेंट ही है वो भी और उसके बाद में माउथ ऑर्गन माउथ ऑर्गन उन्होंने वो 1821 के अंदर वो 1821 में और उसके बाद फिर उन्होंने हारमोनियम का मैन्युफैक्चरिंग हा। किया तो इस तरह से फेडिस बुश ने जो है ये सारे ऑर्गन को उन्होंने निर्मित किया उस समय और उसके बाद लोगो ने इसका यूज करना शुरू कर दिया तो मैं ये जानना चाहूंगा जैसे गिटार में सारे बजाया जाता है वैसे ही हारमोनियम में भी बजाया जा सकता है क्या हाँ कोई भी सुर वाले इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें उसके बाद में इसकी एक मैथड है उस मेथड के हिसाब से आगे आगे जब आप बढ़ते रहोगे तो उसमें सरगम बजेगी अच्छा ये है तो जैसे इसमें भी वही स्वर कोमल आते स्वर तीव्र आता है और बाकी सब इसमें शुद्ध आते हैं इसमें मंद्र सब तक इजिली बच सकता है फिर मध्य सब तक और तार सब तक ये तीनों के तीनों इसमें इजीली बच सकते हैं गिटार का विस्तार स्वर के हिसाब से ज्यादा है नहीं, नहीं। जैसे कि इसमें टोन और सेमीटोन चलता है टोन का मतलब ये है एक बटन दबाया उसके बाद में जस्ट जो भी बटन आ रहा है बले, वो ब्लैक आवे या व्हाइट आवे वो सेमीटोन कहलाएगा उसके बाद में जैसे आप दबा रहे हो तो वो सेमिटोन कहलाएगा पर उसमें एक बटन को आप छोड़ रहे हो और दूसरा बटन दबा रहे हो तो टोन आएगा तो सा और रे के बीच में एक बटन का गैप आता है सा और रे के बीच में एक बटन का गैप आएगा तो वो टोन कहलाएगा और वैसे के वैसे रे और ग के बीच में भी एक स्वर का अंतर आता है तो वो वहां पर भी टोन है और ग और मे पास पास है तो वो सेमी टोर्न रहेगा उसमें अंतर बिल्कुल नहीं देना ग और म एकदम पास पास है और म और प के बीच में वापिस एक स्वर का अंतर वैसे कि वैसे प और ध इसके भी बीच में एक स्वर का अंतर है तो ये टोन चलता है और ध और नी इसके बीच में भी एक स्वर का अंतर है और नी और सा जो तार सप्तक का अगर सा बजा रहे हो तो उसके अंदर सेमीटोन टॉन है उसमें आपको एक भी बटन का गैप नहीं देना तो जितने भी सीखने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगा ग और म पहले तो पूरी पूरी सरगम आप लिख दीजिए सा रे गा म प दी सा उसके बाद ग और म इन दोनों के बीच में सेमिटॉन रहता है यानी कि एक भी बटन को आपको छोड़ना नहीं है और ग से सीधे मह पर जाना है और वैसे के वैसे जब नी आ जाए तो नी के बाद में सीधे सा पर जाओ उसमें बीच में गैप नहीं आएगा यानी एक भी बटन वहां पर आपको छोड़ना नहीं है बाकी सब में एक एक, एक एक एक बटन छूटेगा तो आप सरगम इजीली किसी भी स्वर से आप उसे निकाल सकते हो और ये इतना याद रखना है कि ग और मह के बीच में अंतर नहीं आता और नीँ और सा के बीच में अंतर नहीं आता ये सीधा सा मेथड है, है और सबसे पहले जरूरी ये कि आपकी आपकी सारे बटनों को आप आप जब भी चेक करो तो किस से एकदम इजीली मिल रही है उसे यह मानो उसके बाद में जो मेथड मैंने आपको बताया उस मेथड से आप आगे आगे बढ़ते रहो तो सरगम आपको कम से कम स्टार्टिंग जो इसकी बेसिक है वो आप आराम से निकाल सकते हो तो ये बेसिक मेथड है सीखने वालों का तो देखा आपने कि किस तरह से हारमोनियम बजाया जाता है और हारमोनियम में सबसे पहले शुरुआत आपको सरगम बजाने की एक विशेष तौर पे सिखाया जाता है सरगम किस तरह से बजाया जाता है और उसमें सर ने बताया जैसे कि माँ और गाँव के बीच में कोई गैप नहीं है और फिर बाद में लास्ट में आप स, नी और सा के बीच में कोई गैप, कोई नहीं, गैप नहीं है और उसके बाद सरगम के जो भी सुर बजाते हैं उसके बीच में गैप होता है तो ये जो मेथड है इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा और जब आप हारमोनियम के साथ बैठेंगे तो उस समय आपको ये पता चल जाएगा थोड़ा सा आपको किसी का भी एक जन का सहारा लेना पड़ेगा ताकि शुरुआत में तो मास्टर से उसके बाद फिर आप इजीली बजा सकते हैं और ये मेथड आप आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन से चीज के बाद आपको क्या आता है और एक बार आप इस मेथड को समझ जाएंगे जिस भी स्वर से आपका स्वर मिलता है सर का और वहां से आप जो मेथड बताया गया है वो चीज अगर आप अपनाते हैं तो वहां से आपका सरगम बदना शुरू हो जाता है तो ये भी एक मैजिक है यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी वैसे हम लोग बता रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए तो बहुत अच्छा होगा तो इसलिए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत और भी बहुत सारी बातें आज हम करेंगे हारमोनियम के बारे में आप सुन रहे हैं संगीत की दुनिया ओनली ऑन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहो नाइन रहो। एफ विश्व, विश्व, विश्व, विश्व, विश्व एक परिवार प्रभु पिता के हम सब बचे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 परिवार है विश्व एक परिवार विश्व एक परिवार रहते हैं आसन अपना भाल चमक रही आत्माएं जैसे हो बुदरी केला तनकुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल चमक रही आत्माएं जैसे हो बुदरी केला आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार। प्रभु, ओू, ओू। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो प्रभु पिता के हम सब बच्चे घर अपना संसार है विश्व एक परिवार सब है अभिनय करता बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता सिटक मंच है हम सब है अभिनय करता बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता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 आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए परिवर्तन के पथ पर चल कर सुखमय सृष्टि बनाए आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए परिवर्तन के पथ पर चल कर सुखमय सृष्टि बनाए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 विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जी से जो हमें हारमोनियम के बारे में कुछ खास बातें आज हमें बता रहे हैं जैसे कि हमने सरगम के बारे में बात की खासतौर पे हारमोनियम जब आप सीखते हैं तो आपको एक उसका मेथड जो है वो बताया था अब उसी मेथड को हम लोग यहाँ पर प्ले करके सुनेंगे हारमोनियम के जरिए ये टोन और सेमी टोन उसी अंतर को लेते हुए मैं हरेक स्वर से ये सरगम बजा रहा हूँ और वो हारमोनियम पर एकदम स्पष्ट जो स्वर को सुनेंगे तो थोड़ा सा जब आप हारमोनियम को प्ले करेंगे कि ये स्वर वहाँ पर निकल रहे हैं वो आ, वो भी आप चेक कर सकते हैं जी जो साज था उसे मैं चेंज कर रहा हूं अब तीसरी तरह से वापस कोई अलग स्वर जिसकी आवाज़ जो जेंट्स है तो उनकी आवाज़ जो है वो सा रे ग इससे ज़्यादातर मिल जाती है लेकिन जो लेडीज है उनकी मह प इन स्वरों से मिलती है जो बेसिक अगर ये काली एक को और सा मानकर चले तो इस हिसाब से भी इसकी काउंटिंग चलती है तो ये अब म को अब मैं सा मानकर और फिर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ इसमें तरह से अलग अलग स्वर के हिसाब से मकी जो मानकर और फिर आगे बढ़ता हूँ इस तरह से हरे स्वर के साथ में यानी कि जिस स्वर से आपकी आवाज मिल गई उसे सा मानकर और उसके साथ में डेली रियाज करना पड़ेगा अच्छा अच्छा ये देखना पड़ेगा कि किस स्वर से आपका स मिलता है हाँ साग किस शोर से मिलता है आवाज को उससे एकदम परफेक्ट मिलाने की कोशिश करो और फिर जहाँ पर शां मिल जावे उससे भी सरगम आगे निकालो वही फ़र्क वही रखना सब में टोन और ग और माँ के बीच में सैमिटॉन है और नी और साग के बीच में सैमिट वन है, है। तो वो एक मेथड जो आपको पहले बताया था माँ और गह के बीच में और नी और स के बीच में जो अंतर नहीं देना है और बाकी सभी सुरों के बीच में आपको अंतर देना है ये मेथड को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा और इसी से आपका जो है सरगम अच्छी तरह से बन सकता है और आप बजा सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी जो रेगुलर हम लोग हारमोनियम पे जो बातें होती है जैसे सेमीटोन और टोन जिसको कहेंगे और उसी चीज के आधार से सर ने पहले बजा के दिखाया और उसके बाद फिर सब सेमीटोन के आधार से भी सरगम जो सरगम है वो आपने बजाया और उसके बाद अलग ढंग से एक जो है दोनों चीजों को मिला आपने बजाया तो और इसके बाद फिर उन्होंने फीमेल आवाज के लिए कहा कि माँ से ज्यादातर मिलता जुलता है तो माँ को सा समझ के उन्होंने उस सुर को सरगम उस अलग एंगल से बजाया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना तो इस तरह से हारमोनियम के साथ आपको ताल बिताना है या उसके साथ तालमेल करना है तो आपको जहां से आपकी आवाज के साथ साम मिल जाता है वहां से आप उस सरगम को बजाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहज रूप से आप सरगम बजा सकते हैं और उसके बाद आगे धीरे धीरे फिर नए नए रागो को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आरओ वगैरा को तो आपका जो है लय बनता जाएगा हारमोनियम के साथ आपका जुड़ाव बनता जाएगा तो एक और बात मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो तो बजा रहे हैं सर जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो किस में कितना टाइम देना पड़ेगा आपको रोज का सबसे सब पहले तो इसकी जो स्पीड है स्पीड को एकदम स्लो रखने शुरुआत में स्लो स्लो एकदम एक स्वर से दूसरे स्वर पर अपन जब जा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग जो है वो वही तबले में मैंने जैसे बताया गिटार में बताया बस वैसे टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा संभाल कर चलना पड़ेगा फिर जिस प्रकार से आपकी उंगली इस पर चलने लग जावे और उसके बाद में आप उसमें धीरे धीरे स्पीड लाइए, जैसे कि स्पीड से बजाने जाए तो इस प्रकार से है ये इस तरह से ये जो सरगम है इसकी आप प्रैक्टिस करिए उंगली को सही तरह से इसमें जमा कर उंगलियों को जमने तक आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी शुरुआत प्रैक्टिस तो स्लो से स्लो करना से पड़ेगा क्योंकि स्पीड में कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा स्पीड से इसमें करनी धीरे धीरे धीरे धीरे आप इसमें बढ़ाते जाएंगे तो शुरुआत में आपको स्लोली प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे जैसे आपका उंगलियों का अभ्यास हो जाता है उंगलियां आपकी प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो फिर आप इसका स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और जैसे कि गिटार में मैं अलंकार से तो इसमें भी वैसे की वैसे अलंकार है तो अलंकारों की भी आप इसमें प्रैक्टिस है सबसे पहला अलंकार ये फर्स्ट अलंकार है एक एक स्वर को दो बार बजाना है वैसे वैसे कैसे हमारा एक स्वर को टाइमिंग एक ही जाएगी और एक स्वर को दो बार बजाना सात यानी एक स्वर को एक स्वर को दो बार, दो बार आप बजा रहे हैं। रे रे सा ऐसे। और उसके बाद में एक स्वर को तीन बार बजा टाइमिंग वही रहेगी रे रे इस तरह से और उसके बाद में मैं जैसा कि दो अलंकार हो जाने के बाद में एक इसप थोड़ा सा इसमें सिखाने के हिसाब से इसमें एक रिदम के हिसाब से उसे बच्चों को बताता भी जब दो और तीन इनको जब मिक्स करते हैं ना तो कुछ दीपचंदी के तरह रिदम एक बनती है रिदम बन गई और ज, जिस प्रकार से रिदम जैसे जैसे आप जो भी अलंकार बजाओ तो इसमें एक रिदम के हिसाब से आपको बजाना है अलंकार को जितने भी अलंकार है इसके बाद में जैसे कि मेरा जो फेवरेट अलंकार है वो इस तरह है एक से एक स्वर पर कितना ठहरना है उसके बाद में दो स्वर आ रहे है, फिर तीन स्वर आ रहे है, फिर चार सौर इस तरह इसमें बढ़ोतरी होती रहती है इसका फिर ये आरोह में जैसे बजाए इसे अवरोह के अंदर यानी उल्टा भी इसे बजाना आना चाहिए सर से आरो कुल बारह अलंकार ये तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया भाई इसमें बारह अलंकार टोटल इस तरह तो से आप सबसे पहले अलंकारों के प्रैक्टिस करो कोई भी गीत अलंकार का मतलब हिंदी के अंदर भी पढ़ाया जाता है इंग्लिश के अंदर भी बताया जाता है कि अलंकार जो है वो खूबसूरती को बढ़ाता है अलंकार नहीं, नहीं, नहीं। संगीत में भी यही है सौरों की खूबसूरती को और अच्छा निखारने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है जितने भी अपने ये फिल्मी गीत है टोटल छोटे छोटे छोटे छोटे, -छोटे, -छोटे, -छोटे, -छोटे, -छोटे -छो अलंकार का मिश्रण ही होता है तो ये मिश्रण के द्वारा तो सबसे पहले अलंकार एकदम क्लीन होने चाहिए आपके आप कहीं भी सीखने जाओ तो सबसे पहले आपको अलंकार ही सीखाया जाता है बराबर जैसे खूबसूरती के तो देखा आपने हारमोनियम पे हम सबसे पहले सरगम को बजाना है सरगम की एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद फिर छोटे छोटे अलंकार से आपको शुरू करना है और अलंकार भी बहुत ही सहज रूप से सर ने बताया कि एक ही स्वर को दो बार आप बजाएंगे फिर तीन बार बजाएंगे और फिर तीन तीन स्वरों को एक साथ बजाना शुरू करेंगे इस तरह जो है ये अलंकार होते हैं तो कुछ बातें अलंकार के हम लोग शब्द सुनेंगे सर से तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अभी ये फर्स्ट अलंकार जैसे था ये सारे गाँव फर्स्ट अलंकार माना गया उसके बाद में जो दो स्वर का बताया था सा सा सा सा सा सा रे रे ग ग उसके बाद में तीन बार इसे दबाए सा उसके बाद में थोड़ा सा इसमें सारे गाँव एक स्वर को पीछे का छोड़ना है फिर आगे बढ़ना है उच्चारण के साथ में इसे बता रहा हूँ ये तीन स्वर को लिया उसके बाद में दो स्वर का सारे गा, गा प इसी प्रकार से चार स्वर चार स्वर को साथ में लेना है और एक स्वर को पीछे वाले जो स्वर है उसे छोड़ दे जाना है इसमें सारे <स्याँगा> उसके बाद में जो बीच का जो रे है उसे हटाकर और सात से सीधे गह पर जाना है यानी बीच का जो स्वर आ रहे उसे है उसे हटाना है जैसे की सा गे बाद में दो स्वर को इसमें से बीच में हटाना है। रे और ग को हटाना सीधा सा से और रे से सीधा पड़ा इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहना इसमें तरह से आगे आगे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है उसके बाद में जो मैं जो ज्यादातर सिखाता हूँ वो इस तरह से सारे अलग अलग अलंकार आप खुद भी इसमें बना सकते हो इसका थोड़ा सा इसमें जब मेथड समझ में आ जाता है तो आप खुद भी इसकी अलग अलग अलंकारों से बना, बना सकते हैं।, हैं तो एक बार अलंकार का आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो खुद भी आप कुछ अलंकार बना सकते हैं लेकिन शुरुआत में आपको कुछ स्टेप्स लेने के लिए जो सिस्टम बने हुए हैं उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा और उसके बाद आप खुद भी इस तरह के जो अलंकार है वो प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही क्यूँकी वक्त हो चला है गुड बाय कहने का तो फिर और भी कई बातें है हारमोनियम के बारे में अलंकार के बारे में हम आगे जानेंगे लेकिन अभी मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत और मैं चाहूंगा की जाते जाते देवेंद्र जी अपना नंबर दे ताकि आप सभी लोग हारमोनियम सीखने वाले हमारे श्रोतागण अगर कुछ प्रश्न हो उनके पास या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आपसे जरूर नाइन एट थ्री तो सर का ये नंबर आप सभी को हर बार हम सुनाते ही है ताकि आपको संगीत सीखने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप प्रैक्टिस करते करते कोई अगर आपको पूछना हो किसी बात में संगीत सीखते वक्त हारमोनियम के बारे में तबले के बारे में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के या सिंगिंग के बारे में आप जरूर कॉल करके उन्हें पूछ सकते हैं और वो आपको बेझिझक वो सारी बातें बता देंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आप संगीत में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हुए आगे ऊँचे बनते रहें और आगे बढ़ते रहे और आप संगीत में एक नाम कमाए शुभकामनाओं के साथ मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम रहो प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियाँ खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का जन्म जन्म की प्यास सब की बुझ रही है जन्म जन्म की प्यार सबकी बुझ रही है बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का कबू के प्यारे भर लो मन की झोलिया खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का मन आंगन में उसे पसाल दिल का अपने मीत बना लो मन आंगन में उसे बसा बसालू दिल का अपने मीत बना लो क्या कहिए खुशियां कितनी मिल रही हैं क्या कहिए है खुशियां कितनी मिल रही हैं ममता का दुलार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियाँ प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियाँ भुला हुआ भंडार मेरे बाबा का नीच का भेद न कोई देर है पर अंधेर न कोई ऊंच नीच का न कोई देर है पर अंधेर न हो किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है किस्मत की सुन हो रही है साचा है दरबार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया भुला हुआ भंडार मेरे बाबा का ज्ञान मुरलिया मनभावन है मनमोहन का ये मधुबन है ज्ञान मुरलिया मनभावन है मनमोहन का ये मधुबन है आत्मा की ज्योति जहां पर जग रही है आत्मा की ज्योति यहाँ पे जग रही है बिखरा है उजियार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलिया खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है वो जन्म जन्म की प्यास सबकी है बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का प्रभु के प्यारे भर लो मन की छोलिया भुला हुआ भंडार मेरे बाबा का फुला हुआ भंडार मेरे बाबा का भुला हुआ भंडार मेरे बाबा का